सम्वेद्नाँ सम्वेद्नाँ के पांक, की, पांक, ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में लेकर आए हैं पंचतंत्र प्रेरित कहानिया कहानी का शीर्षक है आपस की फूट प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था उसका धड़ एक ही था परंतु सिर दो थे। नाम था उसका एक शरीर होने के बावजूद उसके सिरों में एकता नहीं थी, और न ही था तालमेल वे एक दूसरे से बैर रखते थे हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग से करता है और दिमाग होता है सिर में दो सिर होने के कारण भारूण के दिमाग भी दो थे जिनमें से एक पूरब जाने की सोचता तो दूसरा पश्चिम फल ये होता कि टांगे एक कदम पूरब की ओर चलती तो अगला कदम पश्चिम की ओर और भारूण स्वयं को वहीं खड़ा पाता था भारूण का जीवन बस दो सिरों के बीच रस्सा कस्सी पल कर रह गया था एक दिन भारूण भोजन की तलाश में नदी तट पर घूम रहा था कि एक सिर को नीचे गिरा एक फल नजर आया उसने चोच मारकर उसे चख कर देखा तो जीप चटकाने लगा वाह ऐसा स्वादिष्ट फल मैंने आज तक कभी नहीं खाया भगवान ने दुनिया में क्या क्या, -क्या चीजें बनाई हैं। अच्छा जरा मैं भी तो चक्कर देखूँ कहकर दूसरे ने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई थी कि पहले सिर ने झटक कर दूसरे सिर को दूर फेंका और बोला अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर ही रखना ये फल मैंने पाया है और इसे मैं ही खाऊंगा अरे हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं खाने पीने की चीजें तो हमें बांटकर खानी चाहिए दूसरे सिर ने दलील दी पहला सिर कहने लगा ठीक हम एक शरीर के भाग हैं पेट हमारा एक ही है मैं इस फल को खाऊंगा तो वह पेट में ही तो जाएगा और पेट तेरा भी है दूसरा सिर बोला खाने का मतलब केवल पेट भरना ही नहीं होता है भाई जीप का स्वाद भी तो कोई चीज है तबीयत को संतुष्टि तो जीप से ही मिलती है खाने का असली मजा तो मुंह में ही है पहला सिर्फ तुनक कर चिढ़ाने वाले स्वर में बोला मैंने तेरी जीप और खाने के मजे का ठेका थोड़े ही ले रखा है फल खाने के बाद पेट ऐसी डकार आएगी वह डकार तेरे मुँह ऐसी भी निकलेगी उसी से गुजारा चला लेना अब ज्यादा बकवास कर और मुझे शांति से फल खाने दे ऐसा कहकर पहला सिर चटकारे लेकर ले फल खाने लगा इस घटना के बाद दूसरे सिर ने बदला लेने की ठानी था। और मौके की तलाश में रहने लगा कुछ दिन बाद फिर भारूण भोजन की तलाश में घूम रहा था कि दूसरे सिर की नजर एक फल पर पड़ी उसे जिस चीज की तलाश थी वह उसे मिल गई थी दूसरा सिर उस फल पर चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सिर ने चीख कर चेतावनी दी अरे, अरे अरे अरे इस फल को मत खाना क्या तुझे पता नहीं कि ये विशैला फल है इसे खाने पर मृत्यु भी हो सकती है दूसरा सिर हसा तू चुपचाप अपना काम देख।, देख। तुझे क्या लेना है कि मैं क्या खा रहा हूँ भूल गया उस दिन के बाद पहले सिर ने समझाने की कोशिश की बहुत कोशिश की तूने ये फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे दूसरा सिर तो बदला लेने पर उतारू था बोला मैंने तेरे मरने जीने का ठेका थोड़ा ही लेके रखा है मैं जो, मैं जो खाना चाहता, चाहता हूं, खाऊंगा चाहे, चाहे नतीजा, नतीजा कुछ, कुछ भी निकले और अब और मुझे शांति से, से ये फल खाने दे, दे। दूसरे सिर ने सारा विशैला, विशैला, विशैला फल खा लिया और भारूण तड़प तड़प कर मर गया इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि आपस की फूट सदा ले डूबती है तो ये थी पंचतंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक आपस की फूट वाचक स्वर भारती परिमल